श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग श्री रामकृष्ण देव का अहेतुक प्रेम और नरेंद्र नाथ श्री रामकृष्ण देव के समीप नरेंद्र के आगमन के कुछ दिनों बाद स्वामी प्रेमानंद दक्षिणेश्वर आ गए थे उस समय एक सप्ताह तक दक्षिणेश्वर न आने के कारण नरेंद्र के लिए श्री रामकृष्ण देव किस प्रकार व्याकुल हो रहे थे यह देख स्वामी प्रेमानंद ने मुग्ध होकर उस विषय का हमारे निकट इस प्रकार वर्णन किया था स्वामी ब्रह्मानंद जी के साथ हाट खोला घाट में नाव पर सवार होते समय उस दिन मैंने राम दयाल बाबू को वहाँ देखा था यह जानकर कि वे भी दक्षिणेश्वर जा रहे हैं हम लोग एक सांस नाव पर सवार हुए और लगभग संध्या समय रानी रसमढ़ी के काली मंदिर में पहुंचे श्री रामकृष्ण देव के कमरे में आकर ज्ञात हुआ कि वे मंदिर में श्री जगदम्बा के दर्शन को गए हुए हैं स्वामी ब्रह्मानंद जी हमें वही प्रतीक्षा करने के लिए कहकर उन्हें लाने के लिए मंदिर की ओर गए और थोड़ी देर बाद उन्हें सावधानी से पकड़कर कर यहाँ सीढ़ी पर चढ़िए यहाँ उतरिए इत्यादि कहते हुए ले आने लगे हमने इससे पहले ही सुना था कि श्री कृष्ण देव समय समय पर भाव में विभोर होकर बाह्य ज्ञान खो बैठते हैं अतः श्री कृष्ण देव को उस प्रकार मत की तरह लड़खड़ा मत की तरह लड़खड़ाते हुए आते देख हम समझ गए कि वे भाभावेश में है उसी प्रकार वे कमरे में प्रविष्ट होकर अपनी छोटी चौकी पर बैठ गए और थोड़ी देर में स्वाभाविक अवस्था में लौट आकर मेरा पूछकर मेरे हर एक अंग को देखने लगे कोहनी से उंगली तक मेरे हाथ का वजन जांचने के लिए कुछ क्षण अपने हाथ में पकड़कर बोले अच्छा है इससे उन्होंने क्या समझा वे ही जाने उसके रामदयाल बाबू से नरेंद्र के स्वास्थ्य के विषय में पूछा और यह जानकर कि वे अच्छे हैं कहा वह बहुत दिनों से यहाँ नहीं आया है उसे देखने की बहुत इच्छा होती है एक बार यहाँ आने के लिए कह देना धार्मिक विषय की बातचीत में कई घंटे आनंद से बीते रात के दस बज जाने पर हम लोगों ने भोजन किया श्री राम कृष्ण देव के कमरे के पूर्व की ओर आंगन के उत्तर बरामदे में हम लोग सो गए श्री रामकृष्ण देव और स्वामी ब्रह्मानंद जी के लिए घर के भीतर ही बिस्तर लगाया गया सोने के बाद एक घंटा भी न बीता होगा कि श्री राम कृष्णदेव अपनी पहनी धोती को बच्चों की तरह बगल में दबाए हमारे पास आकर रामदयाल बाबू को पुकार कर कहने लगे अजी सो गए हम दोनों चौक कर उठ बैठे और कहा जी नहीं सुनकर श्री राम कृष्णदेव कहने लगे देखो नरेंद्र के लिए मेरा हृदय मानो अंगौछा निचोड़ने की तरह मरोड़ रहा है उसे एक बार भेंट करने के लिए कहना वह शुद्ध सत्वगुण का आधार और साक्षात नारायण है बीच बीच में उसे देखे बिना मैं रह नहीं सकता रामदयाल बाबू कुछ समय पहले से दक्षिणेश्वर आया जाया करते थे इसलिए श्री रामकृष्ण देव का बालक सा व्यव्यवहार उन्हें क्या था उनका बालक सा आचरण देखकर वे समझ गए कि श्री राम कृष्णदेव भावाविष्ट हो गए हैं सुबह होते ही नरेंद्र से मिलकर उसे यहाँ आने के लिए वे कहेंगे यदि कहकर वे श्री राम कृष्णदेव को शांत करने लगे किंतु उस रात को श्री राम कृष्णदेव के भाव में कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ फिर यह सोचकर कि हमारी निद्रा में बाधा पड़ रही है वे थोड़ी देर के लिए अपने बिस्तर पर लेट जाते थे परंतु कुछ देर बाद उस बात को भूलकर पुनः हमारे पास आते और बहुत ही करुण भाव से व्यक्त करते कि नरेंद्र को देखे बिना उनके हृदय में कैसी यंत्रणा हो रही है उनकी उस कातरता को देखकर मैं विस्मित हुआ और सोचने लगा कि उसके लिए तो इनमें कितना प्रेम है और वह व्यक्ति कैसा कठोर है इस प्रकार हमारी वह बीती दूसरे दिन प्रातः काल मंदिर में जाकर श्री जगदम्बा का दर्शन करके श्री रामकृष्ण देव के चरणों में प्रणाम कर हम लोग कलकत्ते लौट आए सन अठारह ईस्वी में एक समय हमने एक मित्र श्री बैकुंठनाथ सनयाल ने दक्षिणेश्वर जाकर देखा नरेंद्र नाथ के बहुत दिनों तक न आने के कारण श्री रामकृष्ण देव बहुत ही व्याकुल हो रहे हैं उन्होंने कहा उस दिन देखा श्री रामकृष्ण देव का मन नरेंद्रमय हो गया है मुख से नरेंद्र के गुण गुणानुवाद के सिवाय और कोई दूसरी बात ही नहीं निकलती थी मुझसे उन्होंने कहा देखो नरेंद्र शुद्ध सत्वगुणी है मैंने देखा है कि वह अखंड के घर के चार में से एक तथा सप्तर्षियों में से एक है उसके गुणों की सीमा नहीं है इतना कहते कहते श्री रामकृष्ण देव नरेंद्र को देखने के लिए एकदम अधीर हो उठे और पुत्र विरह से व्याकुल माता के समान रोने लगे वे किसी तरह अपने को संभाल नहीं सके निरंतर रोते ही रहे बाद में किसी तरह अपने को संभाल नहीं सक रहे थे यह देखकर हम लोग न जाने क्या समझेंगे ऐसा सोचकर वे वहाँ से उठकर उत्तर के बरामदे में चले गए वहाँ से भी सुनाई पड़ा वे रोते हुए कह रहे हैं माँ उसे देखे बिना मैं रह नहीं सकता कुछ क्षणों के अपने को कुछ संभाल वे कमरे में आए और हमारे पास बैठ कहने लगी इतना रोया परंतु नरेंद्र नहीं आया उसे एक बार देखने के लिए मेरे हृदय में बड़ी यंत्रणा होती है छाती के भीतर मानो कोई मरोड़ रहा है परंतु मेरे खिंचाव को वह नहीं समझता ऐसा कहते कहते वे अस्थिर होकर कमरे से बाहर चले गए थोड़ी देर बाद फिर लौट आकर कहने लगे मैं बूढ़ा आदमी उसके लिए ऐसा बेचैन हो रहा हूँ इतना रो रहा हूँ इसे देख लोग क्या कहेंगे तुम ही लोग बताओ तुम लोग अपने आदमी हो तुम्हारे सामने कहने में लज्जा नहीं आती किंतु दूसरे लोग देखकर क्या सोचेंगे तुम ही बताओ पर मैं किसी तरह अपने को संभाल नहीं सकता नरेंद्र के प्रति श्री रामकृष्ण देव का ऐसा प्रेम देखकर हम लोग अवाक रह गए और सोचने लगे नरेंद्र अवश्य ही कोई देवतुल्य मनुष्य होगा नहीं तो उनके लिए श्री रामकृष्ण देव में इतना आकर्षण क्यों फिर श्री राम देव को शांत करने के लिए मैंने कहा ठीक ही तो है महाराज उसका तो यह भारी अन्याय है उसे देखे बिना आपको इतना कष्ट होता है इस बात को जानकर भी वह नहीं आता इस घटना के कुछ दिनों बाद एक दूसरे दिन श्री राम देव ने नरेंद्र के साथ मेरा परिचय करा दिया था नरेंद्र के विरह से श्री राम कृष्णदेव को जैसा अधीर देखा है उनके साथ मिलने में भी फिर वह उन्हें वैसे ही उल्लसित होते देखा है इस घटना के कुछ दिनों के अनंतर श्री राम कृष्णदेव की जन्मतिथि के दिन मैं दक्षिणेश्वर पहुंचा। भक्तों ने उस दिन उन्हें नए वस्त्र चंदन पुष्पमाला आदि से बहुत ही सुंदर सजाया था उनके कमरे के पूर्व की ओर के बरामदे में कीर्तन हो रहा था श्री रामकृष्ण देव भक्तों के साथ वहाँ कीर्तन सुनते हुए कुछ समय तक भावा विष्ट होकर बैठे थे और कभी कीर्तन के साथ एक दो पद गाकर आनंद की लहरें उठा रहे थे परंतु नरेंद्र के न आने से उनके आनंद में बाधा पड़ रही थी बीच बीच में श्री देव चारों ओर देख रहे थे और हमसे कहते थे नरेंद्र आया नहीं ठीक दोपहर के समय नरेंद्र आ पहुंचा और सभा के बीच में श्री रामकृष्ण देव के चरणों पर जा प्रणत हुआ उसे देखते ही श्री रामकृष्ण देव एकदम उछलकर उसके कंधे पर जा बैठे और एकदम भावाविष्ट हो गए बाद में सहज अवस्था प्राप्त होने पर श्री राम देव नरेंद्र से बातचीत करने तथा उसे खिलाने पिलाने में लग गए उस दिन वे फिर कीर्तन में नहीं आए श्री रामकृष्ण देव के समीप आकर श्रीयुक्त नरेंद्र जिस देव दुर्लभ प्रेम के अधिकारी बने थे वह सोचने पर विस्मय की सीमा नहीं रहती उसमें अविचल रहकर नरेंद्रनाथ यथार्थ सत्यलाभ की आशा से श्री रामकृष्ण देव की जो परीक्षा लेने की चेष्टा कर रहे थे उससे समझ में आता है कि सत्यानुराग उनमें कितना प्रबल था दूसरे ओर श्री रामकृष्ण देव नरेंद्र के उस भाव को जानकर भी असंतुष्ट न होकर शिष्य के कल्याण के लिए परीक्षा प्रदानपूर्वक इसे आध्यात्मिक विषयों का प्रत्यक्ष अनुभव करा देने के लिए अत्यंत आनंद के साथ अग्रसर हो रहे थे उसमें उनकी अभिमान शून्यता तथा महा, महानुभावता की बात सोचकर बड़ा आश्चर्य होता है नरेंद्र के साथ श्री रामकृष्ण देव के संबंध की हम जितनी ही विवेचना करें उतनी ही एक ओर तो परीक्षा देने और दूसरी ओर परीक्षा देकर उच्च आध्यात्मिक तत्वों की उपलब्धि करा देने का आग्रह देखकर विशेष मुग्ध होंगे और तब समझ सकेंगे कि यथार्थ गुरु उच्च अधिकारी के भाव की रक्षा करते हुए किस तरह शिक्षा देने में अग्रसर होते हैं और अंत में किस प्रकार उसके हृदय में हमेशा के लिए श्रद्धा और पूजा के स्थान को अधिकार कर लेते हैं